आओ पता लगाए चार पैर की हूं मैं छोटी पूछ की हूं मैं मैं मैं मैं करती हूं मैं बोलो कौन हूं मैं खड़ा खड़ा सोता है कभी ना सोता लेट कर कौन जानवर जो दौड़ में दौड़े सरपट सरपट ढेचू ढेच खुशी में बोलूं, खूब ढोता हूं भार पर गुस्से में होता हूं तो पैर की मारू तगड़ी मार दो सूप और मूसल चार आगे लटक रही पतवार छोटी पूछ जुलूस में आए कौन है ये करो विचार दोस्ती खातिर जान भी दे दू मैं घर का रखवाला वफादार हूँ दोस्त हूं बोलो कौन हूं मतवाला पानी में रहती हूं मस्त जमीन पर आकर हो जाऊं पस्त चार फुट के पैर हैं पर छह फुट लंबी गर्दन एक गज की पूछ है मेरी घर तो घर तो है हरा भरा वन पीली दाढ़ी वाले की गर्जन से सब डरते हैं सीना तान जब वो आता थर थर काप छिप जाते हैं आगे पीछे पेड़ चढ़ पेड़ चढ़ जाऊ पीठ पीठ में तीन रेखा है कूद कूद कर दौड़ लगाते तुमने मुझको देखा है गर्दन उसकी लंबी है पर पीठ है उठी उठी पेट में भर पानी चलते रेत में खुशी खुशी दबे पांव आएगी पर चोर नहीं उछल कूद पकड़ेगी पर पुलिस नहीं दूध पीती है पर बच्ची नहीं आठ पैर का जीव हूं चलता दाएं बाए आगे सीधा चल नहीं पाता मेरा नाम बताए अंडे से जब बाहर आता तब होती है पूछ बड़ा होकर चार पैरों से पानी में करूं उछल कूद टर टर का गीत गाऊं कीड़े खाकर भूख मिटाऊ जमीन पर जीव जीव कुआ तालाब समंदर खतरा जान सिर कर लू मजबूत ढाल के अंदर बच्चे को यह दूध पिलाए और छत पर उल्टा लटके अंधेरे में उड़ता फिरता इसकी दुनिया सबसे हटके तगड़ा है और रंग का काला पूरे बदन पर बालों वाला चौकाते हुए गुर्राने वाला पहाड़ जंगल में रहने वाला गोद में लगा बच्चे को तो मैं पेड़ चढ़ जाऊं डाल डालकर पर के चेहरे बनाओ। बिना गिरे दीवार चढ़ूं और त्याग बचाऊं जान घर की दोस्त, की दोस्त दुश्मन यह सब है मेरी पहचान शेर हाथी गिलहरी भालू मेढक घोड़ा बकरी बंदर जिराफ ऊंट बिल्ली छिपकली केकड़ा मछली गधा चमगा कुत्ता और कछुआ